ओ श्री जगदम्बिकाए नमः श्रीमत देवी भागवत महापुराण महाअपुराण पहला दिखाए नारद जी ने कहा भगवान आपने भगवती जगदम्बा के परम आश्चर्यजनक उत्तम चरित्र का वर्णन किया है प्रभो जिससे भगवती प्रसन्न होकर सदा अपने भक्तों की रक्षा करती है अब मैं वह सलाचार सुनना चाहता हूं बताने की कृपा की जी भगवान नारायण कहते हैं तब तो ज्ञानी नारद सुनो अब मैं उस सदाचार का क्रमशः वर्णन करता हूं जिसके अनुष्ठान से देवी प्रसन्न हो जाती उदय से अस्त तक द्विज को दिन भर धर्म साधन में सत्कर्म में लगे रहना चाहिए क्योंकि माता पिता पुत्र स्त्री और बंधु बांधव कोई भी आत्मा की सहायता नहीं कर सकते केवल एक धर्म ही सहायक रूप में साथ देता है धर्ममय आचार महान दीपक का रूप धारण करके मुक्ति का मार्ग दिखलाता है कर्म से ज्ञान की वृद्धि होती है यह मनुष्य वाक्य है श्रुति और स्मृति ये दो नेत्र हैं पुराण को हृदय कहा गया है इन तीनों की वाणी ही धर्म है रात्रि के चौथे पहुठकर ब्रह्म का ध्यान करे वीरासन से बैठकर ध्यान करना चाहिए इसके बाद जो दीपक के समान हृदय में विराजमान हैं, उन श्री भगवान का ध्यान करें। विवेकी पुरुष के मन में यह धारणा बनी रहनी चाहिए कि मेरे हृदय में परमात्मा अवश्य विराजमान है भगवान नारायण कहते हैं नारद वेर अपने छहों अंगों सहित भी क्यों न अध्ययन किए गए हों आचारहीन व्यक्ति को वे पवित्र नहीं कर सकते गायत्री जप के समान श्रेष्ठ कार्य इस लोक अथवा पर में दूसरा कुछ नहीं उच्चारण करने वाले की यह रक्षा करती है इसलिए इसका नाम गायत्री पड़ा है प्रवन और तीन व्याहृतियां इसके साथ सदा रहनी चाहिए ब्राह्मण प्राणायाम के समय प्राण अपान और समान इन तीन वायुओं को संयम में रखे वह श्रुति संपन्न होकर अपने धर्म पालन में निरत रहते हुए वैदिक मंत्र का जप करे सगर्भ गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए केवल ध्यान के समय अगर्भ का प्रयोग किया जाता है रुद्राक्ष का बड़ा महात्म्य जो अपने कंठ में बत्तीस मस्तक पर चालीस दोनों कानों पर छे, छे दोनों हाथों में बारह बारह दोनों भुजाओं में सोलह सोलह शिखा में एक एक तथा बक्ष पर एक सौ आठ रुद्राक्षों को धारण करता है वह स्वयं भगवान नीलकंठ समझा जाता है अहो रुद्राक्ष की कितनी महिमा है इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता अतएव समय प्रकार से प्रयत्न करके रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए नारद जी ने कहा अनग रुद्राक्ष सबसे श्रेष्ठ माना जाता है इसका क्या कारण है सो बताने की कृपा कीजिए तो भगवान बोले मुने प्राचीन समय की बात है यही विषय स्वामी कार्तिकेय ने भगवान शंकर से पूछा था उन्होंने उनके प्रति जो कुछ कहा था वही मैं तुमसे कहता हूं सुनो स्वामी कार्तिकेय के पूछने पर भगवान शंकर ने कहा खड़ा आनंद मैं तत्व पूर्वक संक्षेप रूप से तुम्हारे प्रश्न का समाधान करता हूं सुनो बहुत पहले की बात है त्रिपुर नामक एक दैत्य था उसके द्वारा ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवता महान कष्ट पा रहे थे तब सब लोगों ने मुझसे प्रार्थना की मैंने त्रिपुर का वध और देवताओं का उद्धार करने के लिए उसी अपने अघोर संज्ञक अस्त्र का चिंतन किया बहुत समय तक मेरी आंखें मुंदी रहीं पश्चात मेरे नेत्रों से कुछ जल की बूंदें पृथ्वी पर पड़ गईं। उन्हीं अशु बिंदुओं से महान रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हो गए मेरी आज्ञा से समस्त देवताओं के कल्याणार्थ उन्हीं वृक्षों से अड़तीस प्रकार के रुद्राक्ष फल रूप में प्रकट हुए कपिल वर्ण वाले बारह प्रकार के रुद्राक्षों की सूर्य के नेत्रों से श्वेत वर्ण के सोलह प्रकार के रुद्राक्षों की चंद्रमा के नेत्रों से तथा कृष्ण वर्ण वाले दस प्रकार के रुद्राक्षों की अग्नि के नेत्रों से उत्पत्ति मानी जाती है यही इनके अड़तीस भेद हैं श्वेत वर्ण वाला रुद्राक्ष जाति से ब्राह्मण रक्त वाला क्षत्रिय मिले हुए रंग वाला वैश्य तथा कृष्ण वाला शूद्र कहा जाता मुने रुद्राक्ष धारण करने वाला पुरुष सदा देवताओं से सुकूजित होता है उसे अंत में परम गति प्राप्त होती है 108 रुद्राक्षों की अथवा 50 एवं 27 दानों की माला बनाकर उसे धारण करे अथवा जब करे तो उसके द्वारा अनंत फल मिलता है यदि पुरुष 108 रुद्राक्षों की माला धारण करता है तो उसे प्रत्येक क्षण में अश्वेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है दूसरा अध्याय भगवान नारायण कहते हैं नारद भिन्न पाद वाली गायत्री ब्रह्म हत्या का शमन करती अभिन्न पाद वाली गायत्री का जप किया जाए तो पुरुष पाप का भागी बन जाता है जितना जप करना अभिष्ट हो उसके आठवें भाग में गायत्री के चौथे पाद का जप करना आवश्यक है इस प्रकार जप करने वाले द्विज को भी ज्ञानी समझना चाहिए वह सायुज पद का अधिकारी हो जाता है विद्वान को जल में खड़े होकर कभी भी गायत्री का जप नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ महर्षियों का यह कथन है कि यह अग्निमुखी कहलाती है संध्या कम समाप्त करके स्वयं अग्निहोत्र भी करे होम करने के पश्चात सावधान होकर पांच देवताओं की पूजा करनी चाहिए वे पांच देवता है भगवती शिवा शंकर गणेश सूर्य और विष्णु पुरुष सूक्त व्याहृति मूल मंत्र अथवा श्री इस मंत्र से पूजा की जा सकती है मंडल के मध्य भाग में भवानी की पूजा होनी चाहिए ईशान कोण में माधव की अग्निकोण में गिरिजापति शंकर की नैरित कोण में गणेश की और वायव्य कोण में सूर्य की कन स्थापना करके पूजा करे सोलह प्रकार के उपचारों से सोलह ऋचाओं का पाठ करके मनुष्य इन देवताओं को वस्तुएं अर्पण करे सर्वप्रथम देवी की पूजा करके क्रमशः अन्य देवताओं का पूजन करना चाहिए कारण देवी की पूजा से बढ़कर पुण्य कहीं भी दिखाई नहीं देता इसीलिए संध्याओं में संध्या की उपासना की जाती है अक्षत से भगवान विष्णु की तुलसी से गणेश की दुर्वा से दुर्गा की और केत की पुष्प से शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए मालती चमेली कुटज, पनस किंशुक कुंद लोध करवीर, शिंशुपा अपराजिता अगस्त मंदार सिंधुवार पलास दुर्वा बिलोपत्र कुश की मंजरी शल की माधवी मंदार का पुष्प केतकी कचनार कदम्ब नाग केसर चंपा जूही और तगर आदि पुष्प भगवती को अत्यंत प्रिय हैं गुगुल से भवानी के लिए धूप और तिल के तेल से दीपक प्रज्वलित करना चाहिए इस प्रकार देवी की पूजा करके मूल मंत्र का जप करे बुद्ध योग पूजा समाप्त करने के बाद ही वेद के अध्ययन में तत्पर हो तीसरा अध्याय नारद जी ने कहा करुणा अब आप गायत्री की शांति के प्रयोगों का संक्षेप रूप से वर्णन कीजिए भगवान नारायण कहते हैं नारद तुमने यह बड़ा ही गोप्य विषय पूछा है द्विज को चाहिए दूध वाली समिधाओं से एक हजार गायत्री का जप करके हवन करे वे संविधाएं शमी की हों इससे भौतिक रोग और दृहे शांत हो जाते हैं अथवा संपूर्ण भौतिक रोगों की शांति के लिए द्विज क्षीर वाले वृक्ष अर्थात पीपल, पाकर, एवं बट की समिधाओं से हवन करें। जप और होम के पश्चात हाथ में जल लेकर उससे सूर्य का तर्पण करें। इससे शांति प्राप्त होती है जानु पर्यत जल में रहकर गायत्री का जप करके पुरुष संपूर्ण दोषों को शांत कर सकता है कंठ पर्यंत जल में जप करने से ंतकारी भय दूर हो जाता है सभी प्रकार की शांति के लिए जल में डूबकर गायत्री का जप करना चाहिए ऐसा कहा गया है सुवर्ण चांदी तांबा मिट्टी अथवा किसी दूध वाले कास्ट के पात्र में रखे हुए पंच द्वारा प्रज्वलित अग्नि में क्षीर वाले वृक्ष की संविधाओं से एक हजार गायत्री का मंत्र उच्चरण करके हवन करे प्रत्येक अवती के समय मंत्र का पाठ करके पात्र में रखे हुए पंच से समिधा को स्पर्श कराकर हवन करे हजार बार ऐसा ही करता रहे हवन के पश्चात एक हजार गायत्री मंत्र पढ़कर पात्र में अवशिष्ट पंच का अभिमंत्रण करे और फिर मंत्र का स्मरण करते हुए कुशों द्वारा उस पंचगव्य से वहां के स्थान का प्रोक्षण करे इसके बाद वहीं बलि देने हुए इष्ट देवता का ध्यान करे यो करने से अभिचार से उत्पन्न हुई कृत्या और पाप का नाश हो जाता है जो इस प्रकार करता है देवता भूत और पिशाच उसके वश में हो जाते भूमि पर चतुष्कोण मंडल लिखकर उसके मध्य भाग में गायत्री मंत्र पढ़कर त्रिशूल ढंसा दे इससे भी पिशाचों के आक्रमण से पुरुष बच सकता है अथवा सब प्रकार की शांति के लिए पूर्वोक्त कर्म से ही गायत्री के एक हजार मंत्र से अभिमंत्रित करके त्रिशूल गाड़े वहीं सुवर्ण चांदी तांबा अथवा मिट्टी का नवीन दिव्य कलश स्थापित करे उस कलश में छिद्र नहीं होना चाहिए उसे वस्त्र से बेचित कर दे बालू से बनी हुई बेदी पर उसे स्थापित करे मंत्रज्ञ पुरुष जल से उस कलश को भर दे फिर श्रेष्ठ द्विज चारों दिशाओं के तीर्थों का उसमें आवाहन करें इलायची चंदन कपूर जायफल गुलाब मालती विष्णुक्रांता, सहदेवी धान यव तिल सरसों तथा दूध वाले वृक्ष अर्थात पीपल गुलर पांकड़ और बट के कोमल पल्लव उस कलश में छोड़ दें। उसमें सत्ताईस कुशों से निर्मित एक कुर्च रख दे यो सभी विधि संपन्न हो जाने पर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 इस अभिषेक के प्रभाव से मृत्यु के मुख में गया हुआ मानव भी मुक्त हो जाता है हे द्वज शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे गायत्री का सौ बार जप करे इससे वह भौतिक रोग एवं अविचार जनित महान भय से मुक्त हो जाता है द्विज को चाहिए कि गुरुज को खंड खंड करके उसे क्षीर में भिगोकर अग्नि में आहती दे इस प्रकार के होम को मृत्युंजय कहते हैं इसमें संपूर्ण व्याधियों को नाश करने की शक्ति है ज्वर की शांति के लिए दूध में भिगोए आम के पत्थरों से हवन करें, क्षीरक्त मीठे बच का हवन करने से क्षय रोग दूर होता है तीन मधु अर्थात दूध दही और दृत से किए हुए होम में राज्य क्षमा को दूर करने की शक्ति है खीर का हवन करके उसे भगवान सूर्य को अर्पण करें, फिर प्रसाद रूप से स्वयं प्रशासन करें तो राज्य क्षमा का उपद्रव शांत हो जाता है शंख के वृक्ष के पुष्पों से हवन करके कुष्ठ रोग का निवारण करें। अपामार्ग के बीज से यदि हवन किया जाए तो मृगी रोग दूर हो जाता है क्षीरी वृक्ष की समिधा से हवन करने पर उन्माद रोग शांत हो जाता है गोलर की समिधा का हवन असाध्य प्रमेह रोग को दूर करता है मधु अथवाई के रस से हवन करके पुरुष प्रमेह रोग को शांत कर सकता है त्रिमधु अर्थात दूध दही और घी के हवन से मसूरिका यानी चेचक रोग शांत हो जाता है तपिला दऊ के द्वेज से हवन करके भी मसूरिका का रोग शांत किया जा सकता है गूलर बट और पीपल की समिधाओं से हवन करके गऊ घोड़े और हाथी के रोग को दूर करे बिजली गिरने और भूकंप आदि के लक्षित होने पर जंगली बैद की समिधा से सात दिनों तक हवन करे ऐसा करने से राष्ट्र में राज्य सुख विद्यमान रहता है गायत्री का जप करके कुश से स्पर्श करता हुआ पुरुष भौतिक रोग और विष आदि के भय से रोगों को मुक्त कर देता है जल का पान करके भूत प्रेत आदि के उपद्रवों से मनुष्य हो जाते हैं भूत आदि के उपद्रव को शांत करने के लिए गायत्री मंत्र का सौ बार उच्चारण करके अभिमंत्रित किए हुए भस्म को सिर पर धारण करें। यदि स्वयं ऐसा करने में अशक्त हो तो दक्षिणा देकर ब्राह्मण द्वारा करवाने की चेष्टा करें तदनंतर पुष्टि श्री और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए द्विज को चाहिए कि पुष्पों की आवती दे लक्ष्मी चाहने वाला पुरुष लाल पुष्पों से हवन करे इससे उसे लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है एक सप्ताह तक लाल कमल की सौ अवति देने पर स्वर्ण की प्राप्ति होती है गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सूर्य का तर्पण करने से जल में छिपा हुआ सोना पुरुष प्राप्त कर लेता है केवल दूध पीकर गायत्री का जप करता है इससे एक सप्ताह में वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है यदि मौन रहकर बिना कुछ खाए पिए जप करे तो तीन लाख में यम के पाश से मुक्त हो जाता है आयु आरोग्यता और लक्ष्मी चाहने वाले को तीन महीने तक जप करना चाहिए आयु लक्ष्मी पुत्र स्त्री और यश की कामना वाला चार मास तक जप करे स्त्री आयु आरोग्य लक्ष्मी और विद्या इनकी कामना करने वाले को पांच महीने तक एक हजार के नियम से जप करने का विधान है यो जितने जितने मनोरथ अधिक हों उसी के क्रम से महीने की संख्या भी बढ़नी चाहिए श्रीमद देवी भागवत का ग्यारहवा स्कंद यहां समाप्त हुआ